अध्याय 28. स्वामी तन्मयानंद जयराम बाटी। एक बार पेट की वेदना से बहुत कष्ट पा रहा था उस समय एक दिन तंद्रा अवस्था में मैंने अनुभव किया कि मानो कोई मुझे गुरु का चरणोदक पान करने को कह रहा है अगले दिन मैंने जयराम बाटी पहुंचकर मां का चरणोदक पान किया और उनसे बोला मां मेरी इच्छा आपके चरण पूजने की थी लेकिन मैंने पानी पी लिया मां ने कहा उससे क्या चलो उस कमरे में चरण पूजा हो जाने पर जब मैं मां के दोनों चरणों को मस्तक पर धारण करने जा रहा था तो मां ने कहा पागल लड़का पैर कहीं सिर पर रखा जाता है वहां ठाकुर विराजमान है मैं मां मैंने तो ठाकुर को नहीं देखा मां ठाकुर साक्षात भगवान है मैं ठाकुर यदि भगवान है तो फिर आप कौन हैं? मां मैं और क्या हूं मैं आप तो इच्छा मात्र से ही ठाकुर का दर्शन करा दे सकती हैं मां नरेन को ठाकुर ने स्पर्श किया था उसी से नरेन चिल्ला उठा था साधन भजन करो उन्हें देख पाओगे मैं मां आप जिसकी गुरु हैं उसे और साधन भजन की क्या आवश्यकता मां यह तो ठीक है फिर भी बात क्या है जानते हो घर में खाना बनाने का सारा सामान है फिर भी खाने के लिए तो भोजन बनाना ही पड़ता है जो जितनी जल्दी पकाएगा उतनी ही जल्दी खाने को पाएगा कोई सुबह खाता है कोई शाम को कोई आलस करके पकाने के भय से उपवासी ही रहता है मैं मां यह बात नहीं समझ पाया मां जो जितना अधिक साधन भजन करेगा वह उतना ही जल्दी उनके दर्शन पाएगा नहीं करने पर भी अंत समय में तो दर्शन पाएगा ही निश्चित रूप से पाएगा किंतु जो साधन भजन न कर केवल गपशप में समय बिताएगा उसे देरी होगी साधन भजन करने के लिए संसार त्याग किया है सर्वदा साधन भजन नहीं कर सकते हो यह जानकर ठाकुर का काम समझकर काम करने की आवश्यकता है तुम अधिक कठोरता मत करना तुम्हें उधर वेदना है खाने के बारे में सतर्क रहना यह रोग मारात्मक नहीं है पर कष्टदायक है जब मैं कोयलपाड़ा आश्रम में था तो उस समय मेरा काम था रसोई घर की सफाई करना और पीतल की हंडी मांजना उस समय बरसात के दिन थे हंडी मांजते मांझते हाथ में घाव होने से कष्ट पा रहा था एक दिन जयराम माटी जाकर मां को प्रणाम करने पर मां ने पूछा क्यों जी ठीक हो तो मैं बहुत अच्छा नहीं हूं मां क्यों क्या फिर से पेट का दर्द शुरू हो गया है मैं नहीं मां दर्द तो नहीं है लेकिन हाथ में घाव हो गया है दोनों समय हंडी मांजना पड़ता है मां आकाश से गिरे तो खजूर में अटके कहां संसार को छोड़कर आया कि भगवान का नाम लेगा पर यहां तो केवल काम आश्रम द्वितीय संसार है लोग संसार छोड़कर आश्रम आते हैं लेकिन ऐसा मोह जकड़ लेता है कि आश्रम छोड़कर जाना नहीं चाहते तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है तुम डहर कुंडू चले जाओ जितना बन पड़े वहां लड़कों को पढ़ाना और साधन भजन करना मैं मां मेरी इच्छा है कहीं जाकर साधन भजन करूं, लेकिन शरीर ठीक नहीं है मां अभी कुछ दिनों तक सामान्य कामकाज लेकर रहो जब मन में प्रबल इच्छा होगी तब जाना मैं जब तो करता हूं लेकिन मन स्थिर नहीं होता मां मन स्थिर हो या ना हो जब करना रोज यदि इतना एक संख्या बताकर जब कर सको तो अच्छा होगा मैं मां आशीर्वाद दीजिए कि जिससे ठाकुर का दर्शन पा सकूं मां तुमने तो स्वप्न देखा है अतः दर्शन पाओगे और एक दिन जयराम बाटी जाते समय मन ही मन सोच रहा था कि यदि मां की थोड़ी सेवा कर सकूं तो बड़ा आनंद हो जाने पर देखता हूं कि मां तेल की कटोरी पास रखकर दोनों पैर फैलाकर बैठी हुई हैं मैं वह तेल मां के पैरों में लगाने लगा मां ने कहा देखो इस पैर को थोड़ा जोर से मालिश करो यहां पर बहुत दर्द होता है मुझे तेल लगाने में प्रायः 25 मिनट लगे मां ने कहा इस बार हुआ तो अब नहाने जा रही हूं ठाकुर की पूजा करनी होगी तुम यहां खा पीकर जाना मैंने कहा नहीं मां अभी ही जाना होगा फिर किसी दिन आऊंगा मां ने कहा नहीं नहीं, मैं कह रही हूं लगता है केदार ने मना किया है मेरी बात सुनोगे ना उसकी बात सुनोगे तुम केदार से कहना मां ने आने नहीं दिया